श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जयगोपाल सेन के मकान पर श्री रामकृष्ण देव संसार में रहकर ईश्वर सा, साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश मनुष्य जब तक संसार को अपना समझकर कार्य करता है तब तक उसे अनित्य जानकर भी उसमें आबद्ध रहकर कष्ट कर भोगता है इच्छा होने पर भी उससे छुटकारा पाने का उसे रास्ता नहीं मिलता इतना कहकर श्री कृष्ण देव ने गाया था एमनी महामायार माया रेखे छे की कुहक कोरे ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य जीवे की ता जानते पा इत्यादि ऐसी ही महामाया की माया ने कुहक जाल का विस्तार कर रखा है इसमें ब्रह्मा विष्णु आदि भी मोहित हो जाते हैं तो भला जीव उसे कैसे जान सकते हैं इस कारण इस अनित्य संसार को भगवान के साथ मिलाकर प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए एक हाथ से उनके चरण कमल पकड़कर दूसरे हाथ से काम करते जाना चाहिए और सदा याद रखना होगा कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के हैं मेरे नहीं ऐसा कर सकने से फिर माया मोह आदि से दुख भोगना नहीं पड़ेगा और जो कुछ कर रहा हूँ तभी उन्हीं के कार्य हैं यह धारणा रहने से मन उन्हीं की ओर अग्रसर होता रहेगा इसे समझाने के लिए श्री राम कृष्णदेव गाने लगे मनरे किसी का जानो ना ऐमन मानो जमीन रहिलो पतित आबाद करले फलतो सोना इत्यादि रे मन तू खेती करना नहीं जानता यह मनुष्य शरीर रूपी जमीन पतित ऊसर पड़ी रह गई यदि तू इसे आबाद करता तो सोना फलता गाना समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण देव फिर कहने लगे ऐसे ईश्वर का आश्रय लेकर संसार का कार्य करने से क्रमशः धारणा होगी कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के अंश हैं उस समय साधक पिता माता को ईश्वरी ईश्वरी जानकर उनकी सेवा करेगा पुत्र कन्याओं के भीतर बाल गोपाल और श्री जगदम्बा का प्रकाश देखेगा तथा दूसरे लोगों को ईश्वर के अंश जानकर श्रद्धा भक्ति के साथ उनसे व्यवहार करेगा इस प्रकार का भाव लेकर जो मनुष्य संसार का काम करेगा वही यथार्थ संसारी है ऐसे व्यक्ति के मन से मृत्यु भय विलुप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति अल्प होने पर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं इसके उपरांत उस आदर्श तक पहुँचने का उपाय बताने के लिए वे फिर कहने लगे विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर सभी कार्यों का अनुष्ठान करना होता है और बीच बीच में संसार के कोलाहल से दूर जाकर संयत चित्त से साधन भजन में प्रवित होकर ईश्वर की उपलब्ध करने की चेष्टा करनी होती है तभी मनुष्य उपरोक्त आदर्श जीवन गठित कर सकता है श्री रामकृष्ण देव की उस दिन की बात के संक्षिप्त सार के कुछ अंश के लिए हम के श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री महेंद्र गुप्त श्री म के परम आभारी हैं इस प्रकार उपाय का निर्देश कर श्री रामकृष्ण देव ने साधक रामप्रसाद द्वारा रचित निम्नलिखित भजन गाया था आय मन बिड़ाते जाबी काली कल्पतरु मूले चारी फल कुड़ाए पाबी इत्यादि रे मन घूमने चल काली रूप कल्पतरु के नीचे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल तू पा जाएगा फिर विवेक बुद्धि शब्द का आशय समझाते हुए उन्होंने कहा इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से साधक ईश्वर को नित्य और सार वस्तु रूप से ग्रहण करता है और रूप प्रसादी के समूह रूप जगत को अनित्य और असार जानकर छोड़ देता है उसी प्रकार नित्य वस्तु ईश्वर को जान लेने के अनंतर वह बुद्धि ही उसे समझा देती है कि जो नित्य है वही लीला में जीव और जगत रूप नाना मूर्तियों में प्रकट हुए हैं और ऐसा समझ ही साधक अंत में ईश्वर को नित्य और लीला में दोनों भावों से देखने में समर्थ होता है